नमस्कार मित्रों ये वीडियो है इंडिया के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के ऊपर तो हमारा न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बहुत ही कमजोर है न्यूक्लियर वेपन हमारे पास नौ के बराबर है हम अपनी तुलना पाकिस्तान से करें तो ठीक है हमारे पास पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है और लेकिन चाइना के ये बुक आपको मिलेगी राइट टू रिकॉल पार्टी का मेनिफेस्टो है राहुलमेहता.com/slash-three-zero-one. html और उसके चैप्टर 24 में मैंने मिलिट्री के ऊपर लिखा है कि किस तरह से हमारी मिलिट्री सुधर सकती है इसमें एक सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो है 24.5 24.5 एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से कारगिल का युद्ध भारत वो nuclear capability के, के उपर है तो पहले मैं nuclear capability के आपको थोड़े आंकड़े दे दू जो वाजपाई ने गटिया philosophy बनाई थी minimal credible deterrence यानि कि हमारे पास minimal इतनी ताकाता deterrence यानि सामने के वाले दुश्मन के मन में भाई खड़ी करना यानि कि हम दुश्मन के मन में इतना भाई अमेरिका ने वाजपायी को धमकाया था और वो धमकी में दब डर गया वो भारत के लोगों को क्या मुंह दिखा के बोले कि भाई हम और ज़्यादा टेस्ट नहीं करने वाले इसलिए वाजपायी ने ये मिनिमल क्रेडिबल डेटर्नेंस नाम का एक घटिया थिसिस बनाया पर दुनिया में न्यूक्लियर एक्सप्लोज़न के मैं आपको आं हमने न्यूकलियर टेस्ट किए हैं सिर्फ छः वो भी पोखरण को चार मानलो और पोखरण वन को दो मानलो पोखरण वन को दो मानलो पोखरण टू को चार मानलो तो छः पर बहुत सारे देशों की गिनती उनकी इस तरह की होती है कि वो तो ऐसा कहेंगे कि हमने दो ही टेस्ट किए बाकी देश हैं वो अपने आंकड़े कम करना चाहते है アメリカはアメリカはアメリカはアでリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメ l カ e アメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはでメリ i はアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはア और इंडिया की आबादी कितनी है 120 करोड़ और यूके ने 45 टेस्ट किए हमने सिर्फ छह टेस्ट किए चाइना ने टोटल कितने टेस्ट किए हैं 45 45 अमेरिका ने 1055 और रूस ने 615 यानी सब में हमारा आंकड़ा सबसे छोटा है बस पाकिस्तान से ज्यादा है कि पाकिस्तान ने तीन टेस्ट किए या दो टेस्ट किए और どういうことですか何をしてるのか例えば、もしこれが何かを持っていないと、何を持っていないと、ミサイルを持っていないと、200km を超えると、ロシアの atmospheric test は、3つ。あ、そうです。2つ。アメリカの3つ。アメリカの3つ。アメリカの3つ。アメリカの3つ。アメリカの3つ。アメリカの3つ。アメリカの3つ。アメリカの3つ。 अब्जूल्ट जीरो, एक भी एटमॉस्फिरिक टेस्ट नहीं किया। उसके बाद आता है हाई अल्टीट्यूड टेस्ट, हाई अल्टीट्यूड टेस्ट यानी ज़मीन के 300 किलोमीटर ऊपर। मिसाइल में बम को लोड करके मिसाइल को 300-400 किलोमीटर ऊपर फोड़ा जाता है। रशिया ने सात किए हैं, अमेरिका ने चौदह किए हैं, य और भारत ने कहा है कि किया नहीं है और साफ़ साफ़ बोला है कि हम हाई अल्टीट्यूड एक्सप्लोज़न नहीं करने वाले ऐसा उन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किया है। फिर उसके बाद आता है न्यूट्रॉन बम जो कि मैंने इसमें कवर नहीं किया। रशिया के पास न्यूट्रॉन बम है, अमेरिका के पास है, चाइना के पा� एक्सप्लोजन जो किया वो रूस रशिया ने जो सबसे बड़ा एक्सप्लोजन किया वो था हमने जो किया सॉरी हमने जो एक्सप्लोजन किया था वो है सिर्फ 45 किलोटन यूके ने जो सबसे बड़ा एक्सप्लोजन किया है वो 200 किलोटन यानी हमारे एक्सप्लोजन से पांच गुना बड़ा चाइना ने जो किया है वो 4300 किलोटन यानी हमारे exploration से 1000 गुना ज़्यादा बड़ा। अब जो one-two-three agreement sign किया, one-two-three agreement sign किया, उसकी वजह से अब हम nuclear test कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक जो उसका indication है, वो ये है कि अब भारत कोई nuclear test नहीं करेगा, America की permission के बिना, और America permission देगा नहीं। और ये बात बहुत सारे मिलिट्री के लोगों ने बोला था कि इसपे साइन मत करो, लेकिन मनमोहन सिंह ने फिर भी साइन कर दिया। आपको यदि याद हो 2008 का पॉलिटिक्स, यानि वन टू थ्री डील पास हुआ कुछ अक्टूबर 2008 के आसपास, तो उसमें जो CPM के सांसद थे, वो किस तरह से बिग़ गए? उन्होंने वन टू थ्री ए कि जो अमरीका के administration के senior अफसर आये थे 2005 में 1-2-3 deal पे negotiate करने के लिए और उस समय CPM और Congress की mixed government थी तो उस समय यदि CPM के MP ने बोला हो था कि भई ये जो अमरीका के अफसर आये है 1-2-3 deal करने के लिए उनको आप airport से वापस बेजो वरना हम support वापस, वापस कीच � गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं। लेकिन आखिर तक CPM के MP उनको रिश्वत मिली थी, इसलिए वो नजरंदाज करते रहे। एंड में जब one-two-three agreement साइन होने वाला था, तो उन्होंने देखा कि भाई अब ये अब हमने विरोध नहीं किया, तो तो हम अपने कैडरों के सामने, हमारे वोटरों के सामने एक्सपोज हो जाएंगे कि भाई तुम भी अब समाजवादी पार्टी से या ये मायावती से तुम सांसद खरीद लो और तुम जब ग्रीनलाइट दोगे कि हाँ भाई हमने मायावती के सांसद खरीद लिए या तो मुलायम के सांसद खरीद ले उसके बाद हम डील में से खींच जाएंगे और अमेरिका ने पूरी थैली खोल दी थी ट्रक भर के नोट भेज दिए थे मनमोहन सिंह को कि जितने पैसे ए बोरे भेद ने शुरू किया नोट भर-भर के वैसा कहा जाता है कि हरेक एमपी को 25 करोड़ मिले थे और समाजवादी पार्टी क्योंकि वो 35 एमपी लेके आई थी उसको जो प्रीमियम था हरेक एमपी का 10 करोड़ वो अलग से मुलायम को मिला था अब गूगल करना उस समय करप्शन वन टू थ्री डील तो आपको सीपीएम के डी राजा ड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 ये one-two-three agreement यदि साइन हो जाता है तो भारत दोबारा टेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा one-two-three agreement ये one-two-three agreement है उसका आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 का clause four क्या कहता है कि यदि agreement खत्म होता है तो भारत में अमेरिका से जितना न्यूक्लियर मटेरियल लिया है वो सब लौटाना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कैसे लौटाएगा � आह जैसे-जैसे यूज होते हैं ये आर्टिकल फौर्टीन का आर्टिकल फौर्टीन का जो क्लॉस फोर है वो किस तरह का एग्रीमेंट है कि मानलो मैं आपको घर किराया पे देता हूँ और फिर उसमें सारी शर्तें रखता हूँ कि आप घर का किराया पे यूज कर सकते हो लेकिन कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते फिर आप उसम もしこの agreement が出てくるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見つけるのを見 もしこのよう、ja er、のなバ<す>ーティーの agreement がブレイクするとバーティーの <m utan> ようなものが出てきているので、このようなものが必要なのですが、このようなものが必要なのですが、このようなものが必要なのですが、このようなものが必要なのですが、このようなものが必要なのですが、このようなものが必要なのですが、 फिर 14.5, साफ-साफ कहता है, the two, two parties recognize that exercising the right to return will have profound implications on their relation. यानि कि हो न हो, सारे जो भी तुमने आ, आ, material खरीदा है, nuclear material वो return नहीं करोगे, तो उसके बहुत कंभीर परियन हम आएंगे. यह article 14.5 में लिखा है. तो यह साफ-साफ warning है कि एक बार इस deal को sign किया, यानि आप ह तो अमेरिका क्यों वन टू थ्री पे साइन कराना चाहता था और क्यों उसने एक-एक एमपी -एक को 25 करोड़ रुपए की रिश्वत दी मनमोहन सिंह के थ्रू दी इसमें कहा जाता है कि मनमोहन सिंह प्रकल्प के बाहर खड़े थे पार्लियामेंट के और ट्रक में थे ले थे बोरे थे और जो भी एमपी आता था उसको बोरे पकड़े जाते � और पेड़ मीडिया ने भी उसकी बहुत तारीफ की आप अलग अलग सोशियली एक सोशियोलॉजिस्ट है आतिशिष्ठ नांदी करके उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने सांसदों को रिश्वत देके जो वन टू थ्री डील पास कराई उसके बाद उनकी इमेज और अच्छी हो गई है कि वो एक एक कामयाब प्रधानमंत्री की तरह उभर के आए हैं कि द को खरीद सकता है सांसदों को बेच सकता है और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के मिनिस्टर होते तो कोई फर्क पड़ता वन टू थ्री एग्रीमेंट की शुरुआत एक्चुअली वाजपायी नहीं की थी वो तो उस समय उसके पास संख्या नहीं हो पाई और वाजपायी जो बीजेपी के अंदर एक छोटी लॉबी है जो पेट्रियोटिक मतलब अब छोटी हो तो वाजपाई ने एंड में ये स्टेटमेंट दिया था कि 123 को इतनी इतनी कंडीशन के साथ सपोर्ट करना चाहिए, 123 को अपोस्ट करना चाहिए ऐसा नहीं करना है। और जो अरुण शौरी ने अभी आर्टिकल लिखे पेज भर भर के आर्टिकल लिखे 123 के खिलाफ, लेकिन उसने अरुण शौरी ने ये कहीं बेस डेटा नहीं दिया कि ह しかし、私たちは1 2 3のデータを見つけたら、1 2 3のデータを見つけら、123K のデータを見つけたら、123K のデータを見つけたら、1 2 3国のデータつけたら、123K のデータを見つけたら、123K のデつけたら、123K のデータを見つけたら、123K のデータを見つけたら、1 2 3のデータを見つけたら、1のデータを見つけたら、123K のデータを見たら、123K のデータ 123K のデータを見つけたら、1 2 3のデータつけたら、ら、1 しかし、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、CIA のほみちゃんがいると、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、 トリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはトリウムはト ローファクトの人は、ローファクトの人は、ローファクトの人は、ローファクトの人、ま、は、ローファクトの人は、ローファクトの人は、ローファクトの人は、ローファクトの人は、ローファクトの人は、ローファクトの人は、ローファクトの人は、ローファクトの人は、ロファクトの人は、ローファクトの人は、ローファクトの人は、ローフトの人は、ローファクトの人は、ローファクトの人ーファクトの人は、ローファクトの人は、ローファクトの人は、ローファクトの人は、ローファクトの人は、ローファクトの人は、ローファクトの人は、ローファク आ, देवी इंदिरा गांधी ने बड़े प्रमाणे पे एटॉमिक प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और फिर 74वें में 74 में पोखरण वन किया जिसके द्वारा भारत एक अनुशक्ति के रूप में उभर आया लेकिन तुरंत बाद अमेरिका ने उनकी सरकार गिरा दी और उनके खिलाफ एक जजमेंट ले आए और वो एक पूरा मैंने अपने अलग वीड 1984年にポ o k h r 2が起こった時に、デビンディ・ラマーの時に起こった時に、こに起こった時1起こった時に起こった時に起こっ1時に起こった時に起こた時に起こった時に起こった時に起こった時に起こった時に起こった時に起こった時にった時に起こった時に起こった時に起こった時に起こった時に起こった時に起こった時に起こった時に起こった時に起こった時に起に起こった時った時に起 बाद में राज, राजीव गांधी की हिम्मत नहीं हुई, नरसिंह वाराह की हिम्मत नहीं हुई, किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि बटन दबाए, और वाजपायी ने बटन दबाया जो कि तारीफ़े काबिल है, और उसके द्वारा पोखरण टू हुआ, लेकिन बाद में अमेरिका ने उनको दबा दिया इकोनॉमिक सैंक्शन से और कारगिल के द アメリの核兵器は何を言うかというと、何を言うのというと、何を言うかというと、何を言うかといと、何をいうと、何を言うは何を言うかというと、何を言うかと何を言うかといかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言いうと、何を言うかというと、を言うかとと、何を言うかというと、何を言うかというと、何いうと、何を言うかといういうと、何かというと、何をを言うかとい पाकिस्तान को डराएगी क्योंकि हम पाकिस्तान का 100% पाकिस्तान डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान है वो एक अनस्टेबल कंट्री है। अनस्टेबल यानी कि यदि चीन है वो बड़े पैमाने पे पैसा देता है पाकिस्तान की मिलिट्री को और सेफ्टी देता है या तो अमेरिका है वो यदि पाकिस्तान के जनरलों को तो पाकिस्तान के जो जनरल जन्र, वगैरह है सीनियर मिलिट्री ब्रास 300-400 ऑफिसर वो इतने गया गुजरे हैं कि वो सोचेंगे कि भाई पाकिस्तान यदि पूरा डूबता है पाकिस्तान यदि पूरा झलके खाक हो जाता है तो होने दो हमको इतना पैसा मिलता मिल रहा है भारत पे धावा बोल दो तो वो जब भारत पे अटैक करेंग どういうことかというと、どういうことかというと、どういうことかというと、どういうことかというと、どういうことかというと、どういうことかというと、どういうことかというと、どういうことかというと、どういうことかというと、どういうことかというと、 パラジャーラケカカディエクトータイジャーラケカカディエクトータイジャーラケカカディエクトータイジャーラケカディエクトータイジャーラケカディエクトータイジャラケカデエクトータイジャーラケカディエクトータイジャーラケカカディエクトータイジャーラケディエクトータイジャーラケカディエクトータイジャーラケカディエクトータイジャラケケケ तो वो चाइना के लिए एक्सेप्टेबल लॉस यानी चाइना को लॉस गया ही नहीं चाइना को दो कोड़ी का लॉस नहीं हुआ उसने जो हथियार बेचे वो तो पैसे लेके दिया और थोड़े बहुत हथियार चलो फ्री में देने पड़े लेकिन पूरा भारत यानी खत्म हो जाता है या आधा भारत भी खत्म हो जाता है तो चीन को � チョンキ、China, アメリカ、ドノカイスメ、ファイダイファイダイ、バーラッカ、ウンカコイノクサニエ。ヤディ、バーラッカ、パキスタンメ、ニューラーウォーター、パキスタン、トトリーキハタモジャガ、バーラッカ、アザカタモジャガ。ア or、ウスメ、アメリカカ、ファイダイファイダイ、キュスケ、バーッジョ、バーラッカ、ウスケ、アサニセオ、チャーパン、トクレクサタイ。 उसके बाद वहाँ पे आसानी से अपने फैक्ट्रियाँ डाल सकता है क्योंकि इकोनॉमी पूरी खत्म हो गई यानी हमें विदेशी कंपनियों को कहना पड़ेगा कि आके फैक्ट्रियाँ डालो आसानी से वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर सकता है क्योंकि इतनी गरीबी हो जाएगी यदि भारत पाकिस्तान के भी न्यूक्लियर वॉर हो जा� इसा ईदरम फैलाना वो चारों दिए ही उसके भारत पाकिस्तान का न्यूक्लियर वॉर होता है तो उसको वो आसानी से उसको गोल को मीट कर सकता है तो इस तरह से न्यूक्लियर वॉर होने की पूरी पूरी संभावना है न्यूक्लियर वॉर कब नहीं होगा कि जब हमारे पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन हो कि पूरी दुन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 सेना को सेना से डराने का कि जरूरत होती थी सेना से डराने की जरूरत होती थी लोगों को डराने की जरूरत नहीं होती थी जैसे कि उस समय भारत को आज से 200 साल पहले एक सेना दूसरी सेना से डरे बहुत था एक राजा दूसरे राजा से डरे बहुत था लोगों को डराने की जरूरत नहीं थी लेकिन अभी डेमोक्रेसी की वजह से डेमोगेग, डेमोगेग यानी कुछ भी उठपटांग बोलके यदि वो पावर पे आ गया, तो इसके लिए लोगों को डराने की जरूरत रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। रशिया ने 1956 में 50 मेगा टन्का एक्सप्लोजन किया। वो एक्सप्लोजन इतना भारी था कि उससे हजार मील दूर फिर उसके बाद जब डिटेल आया तो देखा कि वो बम इतना भारी था कि उसको मिसाइल पे लोड नहीं किया जा सकता उस समय 1956 की बात कराऊं वो बम इतना भारी था कि यदि उसको प्लेन पे लोड किया होता और वो रूस से टेकऑफ करता या पोलैंड से टेकऑफ करता तो वो जर्मनी भी क्रॉस नहीं कर सकता मैं 1956 के प्लेन ना उसको प्लेन में डालके ब्रिटेन तक या फ्रांस तक पहुंचा सकते थे और तो, तो रशिया ने ऐसे बम को बनाया क्यों और ऐसे बम को एक्सप्लोड किया क्यों किया जिसकी कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू या डिलीवरेबल वेपन की तरह उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसका मकसद था उनका कि अमेरिका की पब्लिक को धमकाना अमेरि� बेवकूफ लोग होते हैं रशिया की जो प्रजा है उसको स्लाविक कहते हैं अभी थोड़ा रेसिज्म खत्म हुआ लेकिन जो एंग्लोसैक्सन एंग्लोसैक्सन यानी ब्रिटन और जर्मनी से आने वाले लोग वो अपने आप को रेष्याली सुपीरियर मानते हैं वो स्लाव को अलग रेष मानते हैं और वो सोते हैं कि ये जो स्लाविक जो ये स्लाव � アメリカの人と、ロジの人たちが言うと、ロシの人たちが2つの人たちが2つの人たちが2つの人たちが2つの人たちが2つの人たちが2つの人たちが2つの人たちが2つの人たちが2つの人たちが2つの人たちが2つの人たちが2つの人たちが2つの人たちが2つの人たちが2この人たち2つ人たちが2つの人たちが2つの人たの人たちが2つのたちが2つの人たちが2つの人たちが2が2つたちが2つのの人たちが2つの人たちが2つの人たちが2つの人たちが2つの人たちが2つの人 इसलिए उन्होंने 50 मेगाटन का बम फोड़ा और वो बम फोड़ा तो दूसरे दिन सारे अमेरिका के अखबारों में आया कि बम की ताकत कितनी है तो उन्होंने देखा कि भाई ये बम यदि अमेरिका में कहीं पे गिरेगा तो 15 किलोमीटर दूर के एरिया में तो सारा वो सब कुछ वेपोराइज हो जाएगा वेपोराइज जलेगा नहीं पूरा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 कि भाई जो करना है करो लेकिन आप न्यूक्लियर वॉर की बात मत करो क्योंकि यदि न्यूक्लियर वॉर हुआ तो हम भले रशिया को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करें लेकिन रशिया है वो भी वन थर्ड वन फोर्थ वन फिफ्थ या तो कम से कम टेन परसेंट अमेरिका को फिफ्टीन परसेंट अमेरिका को पूरा का पूरा जला सकता パキスタンが1000万円であれば、1000万円であれば、1000万円であれば、1000万円であれ0 0 0万円であれば、1 0 0万円であれば、1000万円であれば、1000万円であれば、1000万円であれば、1000であれば、1000万円であれば、1000あれば、1000万0万円であ 50 मेगाटन, 50 किलोटन नहीं, ये जो पोखरांट हुआ वो 45 किलोटन था। हमें क्यों 50 मेगाटन का एटॉमिक वेपन का एक्सप्लोजन करने की जरूरत है ताकि रूस की प्रजा हमसे डरे, रूस की नहीं, चीन की प्रजा हमसे डरे, पाकिस्तान की प्रजा हमसे डरे, अमेरिका की प्रजा हमसे डरे, वो प्रजायें सपने छोड़ दे कि हम पूर पाकिस्तान की प्रजा ये सोचना छोड़ दे पाकिस्तान में ये सिखाए जाते स्कूलों में कि हाँ सस के लिए था पाकिस्तान लड़ लड़के लाएंगे हिंदुस्तान मतलब कि पाकिस्तान तो हमने अस्ते अस्ते ही ले लिया था क्या किया हमने 例えば、パキパキスタンの人は、パキスタンの人は、パキスタンンの人は、パンの人スタンの人は、パ人は、パキスタンの人は、パキスタン人は、パキスタンの人は、パキスタンの人は、パキスタンの人は、パキスタンの人は、パキスタンの人は、パキスタンの人は、パキスタンの人は、パキスタンの人は、パキスタンの人は、パキスタンの人は、パキスタンの人は、パキスタンの人は、パキスタンの人は、パキスタンの人は、パキスタンの人は、パキスタンの人 पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश के बीच में जितना भी जो भारत की पट्टी आती है जिसमें पंजाब हरियाणा उत्तरी राजस्थान पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश बिहार वो पूरा जो लैंड है कश्मीर मिला के वो पूरा लैंड टेकओवर करके पाकिस्तान बांग्लादेश और वो भारत के उत्तरी पट्टी वो पूरा एक करके मुगलि� क्योंकि हमने अभी तक में 50 मैगनटन के एक्सप्लोजन किया हम एक 50 मैगनटन का एक्सप्लोजन करेंगे ये सारे ख्याल दिमाग में से निकाल देंगे तो ये इंटरनल सिक्योरिटी भी मैटर करता है कि हमारे पास हमारी सेना कमजोर है इसलिए पाकिस्तान का नागरिक कम से भयभीत नहीं होता और पाकिस्तान का नागरिक भयभीत 123 agreement は完成ですが、nuclear tests は完成です。このままではリクエストです。rahulmata.com301.htm。今日はチャット 24.7 のテーブルです。このテーブルを見てみましょう。123 agreement は完成です。 तिसरा हमें atmospheric explosion जितनी हो से के जल्दी शुरू करने चाहिए, अब इसके लिए किस तरह की political system चाहिए वो तो मैंने आपको बता है कि right to recall और वो सब ज़रूरी है, right to recall PM नहीं हुआ, तो जो भी PM आयेगा वो दब जायेगा, और अमरीका की शर्ते मान लेगा कि हमें atmospheric explosion नहीं करने しかし、この間、Right to Recall は、PM は、Right to Recall は、私のファンの方に、私のファンの方に、Right to Recall は、PM は、Right to Recall は、PM は、Right to Recall は、 कि यदि वो रन नहीं करता, यानी कि सेना मजबूत नहीं करता, तो भी वो पीएम की कुर्सी पर टिका रह सकता है। लेकिन जब राइट टू रिकॉल आएगा, तो उसको सेना मजबूत करने की कोशिश नहीं करेगा, तो लोग उसको महीने दो महीने तीन महीने में नौकरी से निकाल देंगे। तो इसके लिए हमें कौन से कानून लाने च ンンシ何を